नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधवन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से बातें करते हैं और इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान जो आते हैं उनसे जब बातें करते हैं तो काफ़ी सारा मोटिवेशन हमें मिलता है और खुशी होती है कि उनकी बातें उनके अनुभव को सुनकर एक नई चीज़ हमारे जीवन में आ जाती हैं तो आइए आज ऐसा ही कुछ होगा और हमारे बीच में आज के इस एपिसोड को सजाने के एक खास मेहमान शालिनी जी हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और काफ़ी कुछ उनके अंदर कलाएं हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से आर्टिस्ट शालिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते मैं शालिनी कपूर हूं, मैं सिंगापुर से हूं, मैं इंडियन हूँ और मैं अब सिंगापुर में तेईस साल से रह रही हूँ और मेरा एक स्कूल है लिटिल आर्टिस्ट जो मैंने नाइनटीन में स्टार्ट किया था और वो मैंने खुद से स्टार्ट किया था वो स्कूल क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए और जब हम इंडिविजुलाइज तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनकी वीकनेसेस है उनको समझ के जब पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छा डेवलप करते हैं बजाय कि एक कॉमन क्लासरूम तरीके से पढ़ाया जाए तो आज वो प्रोग्राम जो है सिंगापुर में बहुत पॉपुलर है और हमारा जो आर्ट स्कूल है छोटे बच्चों का टू एंड ए हाफ से ले कर तो तक है अब और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और उसमें हम इंडिविजुअलाइज़ करते हैं और हमारे बच्चे जो हैं आज जो है वर्ल्ड के टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट होते हैं जैसे कानगी मेलन है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है रिजडी और कॉर्नेल यूपेन यहाँ से बच्चे हमारे जाते हैं पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन न्यूयॉर्क और uh, तो इस तरह से हम छोटे बच्चों को ढाई साल से डेवलप करते हैं और बहुत स्मॉल रेशियो में पढ़ाया जाता है उनको फोर इज़ टू वन टीचर या सिक्स इज़ टू वन में हम पढ़ाते हैं और uh, उनको हर तरीके की जो विजुल आर्ट्स की हर तरह की जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं पेंटिंग स्केचिंग सिरामिक कले प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर्स डिजिटल डिज़ाइन कॉन्सेपचुअल आर्ट तो और हमारे यहाँ के जो अब वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर और डेवलप हो गया कि हमारे यहाँ काफ़ी टीचर्स हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी राउंड द वर्ल्ड से आते हैं कोई इंडोनेशिया से कोई मलेशिया से कोई फ्रांस से है तो स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं और स्पेशल नीड हमारे बच्चे हैं जैसे एडीएचडी है ऑटिस्टिक है उनको भी हमने डेवलप किया है और आज वो बच्चे सात आठ साल की ट्रेनिंग के बाद जो है बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पहुंच गए हैं और उससे माँ बाप को बहुत वो मिलती है खुशी मिलती है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो वहाँ तक पहुँच जाएँगे लेकिन उसके लिए बहुत धीरजता रखनी पड़ती है धैर्यता रखनी पड़ती है और उनको उनके हिसाब से डेवलप करना पड़ता है और उनको हम रेगुलर क्लासरूम में इंटीग्रेट करते हैं जिससे उनको ये ना पता चले कि वो कोई अलग है शालिनी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी सुनकर अच्छा लग रहा है कि किस तरह से ढाई साल के बच्चों से लेकर सत्रह साल के उम्र वालों को आप ये चीज़ें सिखाती हैं और स्कूल के साथ साथ कराती हैं या अलग सा ये बच्चे आते हैं आपके पास कैसे करते हैं वन इन अ वीक करते हैं रेगुलर क्लासेस करते हैं ये वन इन अ वीक आते हैं बच्चे और या टॉइस इन अ वी एज पर रिक्वायरमेंट बल जैसे उनके रिक्वायरमेंट होती है इंडिया से आप यहाँ कैसे आएँ क्या स्टोरी बना थोड़ा सा उसके बारे में बताइए मैं आ, इंडिया से आई थी क्योंकि आ, मेरे हस्बैंड हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ था जॉब में और इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी और उसके बाद ही मेरा बैकग्राउंड ग्राउंड फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन दोनों में है तो फिर मैंने इसको जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऐसे ही एक हल्के तरीके से जस्ट अपने इन्जॉयमेंट के लिए ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं मैंने वर्क जो है डिज़ाइन फील्ड में किया है पर कुछ हमारे यहाँ पे लोग थे जिन्होंने मेरा जब आर्ट वर्क देखा तो उन्होंने बोला कि आपको सिखाना चाहिए तो मैंने एक हल्के तरीके से स्टार्ट किया था पर वो फिर बच्चे जो है आते गए और कारवा बनता गया <laughs> ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप एक Uh, अंदर था आपके अंदर वो कलाकारी वो सोच थी कि कहीं ना कहीं इसको बड़ा रूप मिल सकता है लेकिन छोटे से आपने शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो कारवा बना तो आज ये कारवा जो है देश विदेश में एक नाम कर रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं जब आर्ट फील्ड में जो बच्चे आना चाहते हैं जैसे इसमें बहुत सारा बारीकी से काम करते हैं बहुत टाइम लगता है छोटा चीज़ हो बड़ा चीज हो उसमें टाइम टेकिंग है तो उन सभी चीज़ों को कैसे बच्चों को आप मैनेज करते हैं और जो नए हमारे यूथ हैं वो अगर इस फील्ड में आना चाहें तो वो किस तरह से एक मेंटलिटी अपना बना के रखे और आए आ, मुझे लगता है कि जैसे आप जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में विजुअल आर्ट्स में आना चाहते हैं उनको रेगुलरली थोड़ी सी ड्राॅइंग करनी चाहिए और थोड़ी पेंटिंग कर कुछ करना पेंटिंग करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनको ये काम अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज़ आपको अच्छी लगे तो ही आप करते हैं लेकिन जो हमारा सिखाने का तरीका है उसमें हम ये करते हैं कि हम सिखाएं ऐसे कि वो उनको अच्छी लगे तो उनके तरीके से उनको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से हम सिखाते हैं तो जो सिखाने वाले टीचर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चे को ऐसे सिखाएं जो तरीका उनको अच्छा लगे जैसे कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं उनको टेक्निकल अच्छा लगता है कुछ बच्चे हैं उनको क्रिएटिव एक्सप्रेशन अच्छा लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ पेंटिंग अच्छी लगती है या किसी ने बोला कि नहीं मुझे तो सिर्फ डाइनासॉर करना है और एक बोल रहा है कि मुझे स्टिल लाइफ करना है एक बोल रहा है मुझे पोर्ट्रेट करना है तो हम उसके हिसाब से सिखाते हैं बजाय कि एक स्टैंडर्ड करिकुलम से तो फिर हम उनको बाद में स्टैंडर्ड उस पर ले जाते हैं टेक्निकल पे तो जब जैसी चाहत हो बच्चे कि आपको उस तरीके से सिखाएं और उसमें उनको नई नई चीज़ें उसी में सिखाएं तो बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है शालिनी जी ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि बच्चों को उनके अनुसार सिखाया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर तरीका हो सकता है क्योंकि बच्चे की जिस तरह की रुचि है जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है जिस तरह की सोच उसकी है उस अनुसार अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाता है तो वो अपलिफ्ट जल्दी करेगा और जल्दी सीख पाएगा और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपने बताया कि रेगुलर उन्हें कोई ना कोई पेंटिंग या ड्राइंग रेगुलर करना चाहिए तब जाके वो इस फील्ड के अंदर एक अच्छा काम कर सकते हैं या उनकी रुचि भी बनी रहेगी और चीज़ें जो है धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ती हैं लेकिन रेगुलर होना बहुत ज़रूरी ये आपने बताया तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे शालिनी जी मुंबई से जुड़े हुए हैं <laughs> तो मुंबई एक बहुत बड़ा जो दुनिया है फिल्मी दुनिया वहाँ पर है कुछ फिल्मी गाने जो आपको अभी याद आ रहे हो या संगीत के साथ आपका क्योंकि आर्टिस्ट होने के साथ संगीत से प्रेम होगा ही आपका तो मैं चाहूँगा कि कोई पुरानी जो संगीत है हमारे कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब हो ऐसे सारे गाने अच्छे होते हैं लेकिन कोई एक गाना हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो टच ही करता है तो इस वक्त जो गाना आपको बहुत टच ही करता है या बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं उसे सुनना चाहते हैं ऐसे कोई गाने के बारे में बताइए और वो गाना कौन सा है और क्यों पसंद करता है मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है पिया तो से नैना लागे रे आ, पुराना गाना है पर एक तो बहुत ही सुरीला है लता मंगेशकर ने गाया ही बहुत अच्छा है और बहुत रोमांटिक है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना नहीं इट्स जस्ट फीलिंग ऑफ कनेक्शन दैट इट क्रिएट्स मतलब उसमें एक फीलिंग ऑफ कनेक्शन है जुड़ाव है हाँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना एक मुझे मैं तो गा नहीं सकती हूँ पिया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे <laughs> <laughs> क्या बात है बहुत ही खूबसूरत आपने लाइन जो है गाया और इसमें कहीं ना कहीं वो शब्द जैसे जैसे आप गुनगुनाते हैं उसमें एक तरन्नुम है आपका चेहरा आपके एक्सप्रेशन उसके साथ जुड़ जाते हैं आपके हाथ भी हिलने लगेंगे पैर भी हिलने लगेंगे पियातों से नैना नाला रे तो हाँ ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाना गाइड फिल्म का वारन पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना अभी शालिनी जी ने याद किया है और उन्हें ये गाना बहुत पसंद है तो रेडियो मधुबन की ओर से उनके लिए ये गाना सुनते हैं आपको भी अच्छा लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो तो से मैंने ला दी में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग शालिनी कपूर जी से बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और डिज़ाइन में उन्होंने काफ़ी काम किया है अभी अलग अलग जो आर्ट के जो तरीके हैं वो भी उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमें बताया और बच्चों को कैसे जोड़ के रखती हैं वो एक उनका अपना पर्सनल जो है आ, स्टाइल है कि बच्चों को कैसे आर्ट सिखाया जाए तो जिस तरह से बच्चों की रुचि हो जिस तरह का बच्चों का मैंटेलिटी हो उसकी सोच हो उस अनुसार उनको ट्रेन करते हैं इसलिए बच्चे बहुत जल्दी इनके साथ जुड़ जाते हैं और इनके बच्चे अच्छी जगह पे प्लेसमेंट भी कर चुके हैं तो आइए आप आगे बढ़ते हैं इस फील्ड के बारे में किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं इतनी सारी जो अलग अलग पेंटिंग हो गया या फिर कुछ अलग जो कारीगरी करना है जैसे हम लोग टेबल पर कुछ डिज़ाइंस रखते हैं जो फूलदान जिसको कहते हैं वो है वो बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जैसे पेंटिंग्स है या फिर उसमें भी अलग अलग और चीज़ें आते है मेटलिक है ये है तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होने के बाद भी वो एक ही रूट में कैसे आप सिखाते हैं कैसा आप इसके मैनेज करते हैं हमारे स्टूडियो में काफ़ी टीचर्स हैं और हमारे जो स्टूडियोज़ हैं वो अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से सेपरेटेड है तो उसमें उसी तरह के उसीवल के स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं तो मैं प्रोग्राम को डिज़ाइन करती हूँ करिकुलम को डिज़ाइन करती हूँ उसमें हमारे टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं तो उसमें वो भी अपने आइडियाज़ देते हैं क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ लोग ज्वाइन करें वो एक डेमोक्रेटिक करिकुलम होना चाहिए जिसमें इतने क्रिएटिव लोग हैं उनके पास अपने भी आइडियाज़ होते हैं तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी बात भी बच्चों के आगे रख सकें तो हम लोग एक करिकुलम फ़ाइनलाइज करते हैं फिर हम सैम्पल्स बनाते हैं और हमारा मंथली करिकुलम होता है और उसको हम बच्चों को पावर पॉइंट पर पहले दिखाते हैं कि कैसे आप उसको करिए तो फिर उसके बाद हमारे टीचर्स इंडिविजुलाइज पढ़ाते हैं उसको तो इस तरीके से हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जैसे लिटिल ब्लासम्स है जूनियर पिकासो है पोर्टफोलियो प्रप्रेशन है बडिंग आर्टिस तो अलग अलग तरीके से हम उनको उनकी एज के हिसाब से वो प्रोग्राम्स डिवाइडेड है और टीचर्स उसी के हिसाब से ट्रेन है हर एक प्रोग्राम की एक बड़ी स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके से आप उनको सिखाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने इसको शुरू किया तो शुरुआत में कुछ मुश्किलें भी आई होगी इस्टेब्लिश होने में आ, मुझे कभी कोई ऐसी कोई बड़ी मुश्किल ऐसी कुछ आई नहीं क्योंकि मैंने कभी इस काम को बिज़नेस के हिसाब से या कुछ बड़ा करना है इसके हिसाब से कभी सोचा ही नहीं था तो मेरे को सबसे जो चीज़ अच्छी लगती जो लगी वो ये कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था और मुझे बच्चों को बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना वो बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मैं जो भी करूं उसको जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ बच्चों को वो मैं दूँ तो ग्रोथ ऑफ द स्टूडियो जो है या स्टूडियो यहाँ तक है वो अपने वजह से है। मैंने उसको कभी ऐसा सोचा नहीं कि उसको ऐसा कुछ मुझे बनाना, बनाना है तो मुझे लगता है कि जो भी कोई भी मेरे मैंने जो एक चीज़ जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ कि आप जो भी करें उसको आप जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं रेस्ट आउटकम इज़ नॉट वॉट इज योर मेन फोकस द तो मेन फोकस इज़ योर मेन वर्क तो आज भी मेरा फोकस वर्क पे है उसके आउटकम या आगे मुझे कहाँ जाना है ऐसा कुछ मैं नहीं सोचती हूँ जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में ये एक फंडा जो है काम करता है क्योंकि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आपको जिसमें खुशी मिलती है उन चीज़ों को करते जाइए फिर वो अपने आप वो चीज़ें जो है एक्सपांड होगा ग्रोथ होगा उसमें आ, लेकिन हम लोग अगर कभी कोई बिजनेस तरीके से अगर किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैनेज करना पड़ता है लेकिन जब आप अपनी खुशी के लिए करते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए आप करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें समाई हुई रहती हैं और आप पूरे टाइम तक यानि लाइफ टाइम तक उन चीज़ों को कर सकते हैं उसमें कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपका कोई अपेक्षा भी उस पर नहीं है इसीलिए वो चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं और ख़ुशी भी जो उनसे जुड़ जाते हैं जो लोग आपके बच्चे जो भी आते हैं शायद आपसे बहुत खुश होते होंगे क्योंकि आपका नेचर उस ढंग से उन चीज़ों को फुलफ़िल करता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब जैसे हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है या कई लोग हमारे होते हैं कि उन्होंने गुरु किया होता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी से सीखा होता है तो आपके जीवन में ऐसे कौन है जो आपके मोटिवेटर्स रहे या आध्यात्मिक फील्ड से या किसी भी तरह से थोड़ा सा बताइए जिनको आप अपना प्रेरणा सूत्र मानते हैं Uh, मुझे कई लोगों ने इंस्पायर किया है एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि वो लोग मेरे जीवन में आए और उन्होंने उनसे मैंने बहुत सीखा uh, पहले तो मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इंडिपेंडेंट होने के लिए uh, प्रेरित किया uh, दूसरे मेरे फादर हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही लेजेंडरी uh, डॉक्टर हैं होम्योपैथ थे वो uh, डॉक्टर कपूर और उन्होंने मुझे हमेशा अपने प्रोफेशन को डेडिकेटेड वे से करने के लिए क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड थे तो उन्होंने डेडिकेशन मैंने उनसे सीखा और हमेशा जो है आ, आप उन्होंने हमेशा बोला कि जो लोग आ, बिजी होते हैं उनके लिए हर चीज़ के लिए टाइम होता है और जो बहुत खाली होते हैं उनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है सो so, इसलिए वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही सो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक टाइम फॉर एवरी और बहुत हार्डवर्किंग थे वो और उन्होंने मुझे हार्डवर्क करना अपने प्रोफेशन को डेडिकेट करना वो बहुत सिखाया और उनसे मैंने बहुत सीखा और हमेशा आप लाइट हेडेड रहिए मतलब लाइट टेंक लाइट टेंग थिंग्स लाइटली आप बहुत ज़्यादा किसी फीडबैक को और बहुत ज़्यादा उसमें सीरियसली ओपन टू फीडबैक तो ओपन माइंडेडनेस इज़ वन थिंग आई लर्न द थर्ड पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड मी इज़ वी के नलिनी उनको मैं अपनी गॉड मदर मानती हूँ क्योंकि उनसे जो मैंने सीखा कि रिस्पेक्ट और जो बाबा की नॉलेज जो आ, उनका हर काम जो है उसमें एक एक्सेलेंस होती है और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और आ, हर चीज़ जो है उन, उनसे जो मैंने बाबा की नॉलेज सीखी शी वाज़ अ लिविंग शी इज एन लिविंग एग्जांपल और उन्होंने मुझे वह बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मुझे लगता है कि जो उन्होंने वैल्यूज़ जो उन्होंने हमको सिखाई कमिटमेंट की ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क एक्सलेंस टूवर्ड्स और कैसे हर चीज़ को बहुत सलीके से करना है uh, वो जो मैंने उनसे सीखा uh, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है द फोर्थ पर्सन हु इंस्पायरड इज़ माई ओन हजबेंड हुज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी और वो हमेशा uh, हर चीज को जो है आप बड़े तौर पे देखिए सी इट इन अग स्केल एंड ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ वेरी नाइस वे सो आई फील दैट ही हैज़ फर्दर टेकन एवरीबडी एल्स वॉट एवरीबडी ही एक्चुअली कम्प्लीटेड मी एंड मी कम्पलीट माई वर्क सो आई थिंक दैट हैज बीन माई फॉर पीपल हुफरेंस शालिनी कपूर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि अलग अलग लोगों ने आपको समय समय पर प्रेरित किया सबसे पहले आपके पिताश्री ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया और उनके बातों को सुनकर आप अपने लाइफ को डिज़ाइन किया उसके बाद फिर आपने अपने मदर और फिर उसके बाद आपने बताया नलिनी दीदी को जिनके लाइफ को देख कर व्यवहार को देख आपको काफ़ी इंस्परेशन मिला उनका जो बोलने का तरीका है उनका व्यवहार करने का जो तरीका है और कोई भी कार्य करना है सुचारू रूप से मैनेजमेंटली करती हैं तो वो चीज़ें आपको सीखने को मिला वहाँ पर तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें और लास्ट में आपने अपने हस्बैंड को भी याद किया उनके द्वारा आप जो भी करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप उनका सपोर्ट मिल जाता है और वो भी चाहते हैं कि कोई भी काम करो एक्सपांडेबल हो और ज़्यादा लंबा समय तक चले अच्छा चले ऐसा उनका भाव रहता है तो उन चीज़ों को भी आपने नोट किया और उनका सपोर्ट से आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे आ, कि काफ़ी लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते रहते हैं और आप हर आ, जहां से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो आप सीखते हैं उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं तो हमारी इस एपिसोड में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि हमारे जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं गुजरात राजस्थान और पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन के माध्यम से उन सभी के लिए एक मैसेज या इंस्पिरेशन क्या बताना चाहेंगे uh, मैं यही कहूँगी कि आप जो भी करें डू योर बेस्ट गिव इट अ बेस्ट शॉट और डोंट लीव एनी थिंग जो अगर आपका पैशन है फॉलो योर पैशन एंड रेस्ट विल हैपन बाई इट क्या बात है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने बताया कि आप अपने फैशन को फॉलो करते रहें बाकी सब चीज़ें आपके साथ होगा इसलिए एक प्रोवर भी है फाइंड द पर्पस इन योर लाइफ द थिंग्स विल फॉलो यू वन सारी दुनिया आपके साथ चलना शुरू कर देगा जब आप अपने पर्पज़ के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे तो आप अपने जीवन का लक्ष्य को उद्देश्य को उसके लिए टाइम जरूर दें उसके लिए फोकस रहें उसके बारे में सोचिए अच्छी तरह से तो आपके जीवन में फिर बाद में कोई मुश्किलें नहीं आएगी तो चलिए बहुत ही प्यारा सा संदेश शालिनी कपूर ने आप सभी को दिया है तो मुझे लगता है कि आप इस बात को थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो फ़टाफट आपके पास आना शुरू कर देंगे तो <laughs> चलिए आज के इस एपिसोड में शालिनी जी हमारे साथ जुड़े इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल और यूँ ही हमारे साथ बने रहें ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप रेडियो मधुबन के साथ बने रहें और एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ मुझे और शालिनी जी को दीजिये इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो